जब हमारे सारे दोष और किसी के माथे नहीं मर जाते जब शैतान या भगवान किसी को भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुंचते हैं अपने भाग्य के लिए मैं उत्तरदायी हूं, मैं स्वयं अपने शुभ शुभ दोनों का करता हूँ निसंदेह यह जीवन एक कठोर सत्य है यद्यपि यह के समान दुर्भेद्य प्रतीत होता है तथापि प्राणपण से इसके बाहर जाने का प्रयत्न करो आत्मा उसकी अपेक्षा अनंत गुने शक्तिमान है वेदांत तुम्हारे कर्म फल के लिए देवताओं को उत्तरदायी नहीं बनाता वह कहता है तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो तुम अपने हाथों से अपनी आंखें मूंद कहते हो अंधकार है हाथ हटा लो प्रकाश दिक पढ़ेगा तुम ज्योतिष स्वरूप हो पहले से ही सिद्ध हो जो लोग अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है वे साधारणतया अभागे और दुर्बल मस्तिष्क के हैं अपने कर्म दोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं और अब वे दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं पर इससे उनकी दशा में तनिक भी परिवर्तन नहीं होता उनका गोला कोई भला नहीं होता वरन दूसरों पर दोष लादने की चेष्टा करने के कारण वे और भी दुर्बल हो जाते हैं अतः अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो अपने ही पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करो सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं यदि हम मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं जो कुछ हमने शिष्ट किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं जो कुछ दूसरों ने किया है उनका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता अतः उठो साहसी बनो वीरता दिखाओ अब सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है अतः इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य कर डालो गत सोचना नास्ति, सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा है सदैव स्मरण रखो कि तुम्हारा हर विचार हर कार्य संचित रहेगा और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे बुरे विचार और बुरे कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार भले विचार और भले कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है